श्री श्री चैतन्य चिदावली प्रेमोन्मत्त अवधूत का पादोदान तृप्ता समग्रम आयुर्मर्पयती उन प्रभु के प्यारे भक्तों का जीवन कैसा होता है वे आयु को कैसे बिताते हैं उसी का वर्णन है प्रभु के प्यारे भक्त अपनी वाणी से निरंतर सुमधुर हरि नाम का उच्चारण करते रहते हैं अथवा स्तोत्रों से बाके बिहारी की वृद्धावली गाते रहते हैं मन से उस मुरली मनोहर के सुंदर रूप का चिंतन करते रहते हैं और शरीर से उनके लिए सदा दंड प्रणाम करते रहते हैं वे सदा विकाल विकल से पागल से अधीर से तथा अतृप्त से ही बने रहते हैं उनके नेत्रों से सदा जल टपकता रहता है इस प्रकार वे अपनी संपूर्ण आयु को श्री हरि भगवान के ही निमित्त समर्पण कर देते हैं आहा देव भगवत भक्त धन्य है जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है जो प्रभु प्रेम में मतवाले बने बन गए हैं उनके सभी कर्म लोग बाह्य हो जाते हैं जो क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कर्म कहते हैं किंतु वैसे ही निरुद्देश्य रूप से केवल करने के ही निमित्त जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती है उन्हें लीला कहते हैं बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं उनमें कोई इंद्रिय जन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता ये तो वैसे ही निरुद्देश्य भाव से होती है भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती है इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है भक्तों की लीलाएं प्राय बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती है जहाँ लोक लज्जा का भय है जहाँ किसी वस्तु के प्रति असलीलता के कारण घृणा के भाव हैं और जहाँ दूसरों से भय की संभावना है वहाँ असली प्रेम नहीं बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती अतः लज्जा घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के देवतक भाव है भक्तों में तथा बालकों में ये तीनों भाव नहीं होते तभी उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है कभी रोता है कभी जाता है और कभी संसार की लोकलाज छोड़कर दिगंबर वेद से तांडो नृत्य करने लगता है उसका चलना विचित्र है वह विलक्षण भाव से हंसता है उसकी चेष्टा में उन्माद है उसके भाषण में निरथ निरर्थकता है और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न ही है वह बालकों की भाती सबसे प्रेम करता है उसे किसी से भय नहीं किसी बात की लज्जा नहीं नंगा रहे तो भी वैसा और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा ही उसे वस्तुओं की कुछ अपेक्षा नहीं वह संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं अवधुत नित्यानंद सदा बाल्यावस्था में ही रहते मालती देवी के सूखे स्तनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते अपने हाथ से दाल भात नहीं खाते तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते और उसी क्षण बालकों की भांति हंसने लगते सुबास को पिता कहकर पुकारते और उनसे उनके, उनसे उनके बच्चों की भांति हट करते गौरांग उन्हें बार बार समझाते किंतु ये किसी की एक भी नहीं सुनते सदा प्रेम पान करके उसी के मद में मत से बने रहते शरीर का होश नहीं वस्त्र गिर गया है उसे उठाने तक के भी सुध नहीं है नंगे हो गए हैं तो नंगे ही बाजार में घूम रहे हैं खेल कर रहे हैं तो घंटों तक उसी में लगे हुए हैं कभी बालकों के साथ खेलते कभी भक्तों के साथ क्रीड़ा करते कभी कभी गौर को भी अपने बाल को तुहल से सुखी बनाते कभी मालती देवी को ही वात्सल्य सुख पहुंचाते। इस प्रकार ये सभी को अपनी सरलता निष्कपटता सहजता और बाल चपलता से सदा आनंदित बनाते रहते थे एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे इतने में ही एक कौवा ठाकुर जी के घृत के दीप पात्र को उठा ले गया इससे मालती देवी को बड़ा दुख हुआ माता को दुखी देखकर ये बालकों के भांति कौवे को टुकड़ा दिखाते हुए कहने लगे, बार बार कौवे को पुचकारते हुए गायन के स्वर में सिर हिला हिला कर रहे थे कौवा भैया आजा दूध बतासे खा जा मेरा दीपक दे जा अपना टुकड़ा ले जा अम्मा बैठी रोवे आंसू से मुंह धोवे उनको धीर बंधा जा कौवा भैया आजा दूध बताते खाजा आजा प्यारे आजा सचमुच में इनकी बात सुनकर कौवा जल्दी से आकर उस पीतल के पात्र को इनके समीप डाल गया माता को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईश्वर भाव का अनुभव करने लगी तब आप बड़े जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और ताली बजा बजा कहने लगे कौआ मेरा भैया मेरा मेरी प्यारी मैया मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा मैंने पात्र मंगाया है उससे जल्द मंगाया है अब दो मुझे मिठाई लड्डू बालू साई माता इनके इस बाल चपलता से बड़ी ही प्रसन्न हुई अब आप जल्दी से घर से बाहर निकले बाजार में होकर पागलों की तरह दौड़ते जाते थे ना कुछ शरीर का होश है ना रास्ते की सूधी किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका भी कुछ पता नहीं है रास्ते में भागते भागते लंगोटी खुल गई उसे जल्दी से सिर पर लपेट लिया अब नंगे धड़ंगे दिगंबर शिव की भांति तांडव नृत्य करते जा रहे हैं रास्ते में लड़के ताली पीटते हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं किंतु इन्हें किसी की कुछ परवाह ही नहीं जोरों से चौकड़ियाँ भर रहे हैं इस प्रकार बिल्कुल नग्न अवस्था में आप प्रभु के घर पहुंचे प्रभु उस समय अपनी प्राणेश्वरी विष्णु जी के साथ बैठे हुए कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे विष्णु प्रिया धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रभु को देती जाती थी और प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ कहे खाते जाते थे वे कितने पान खा गए होंगे इसका न तो विष्णु प्रिया जी को ही पता था न प्रभु को ही पान का तो बहाना था असल में तो वहाँ प्रेम का खान पान हो रहा था इतने में ही ये नंगे धड़ंगे उन्मत्त अवधूत पहुँच गए आँखें लाल लाल हो रही है संपूर्ण शरीर धूल धूषित हो रहा है नंगोटी सिर से लिपटी हुई है शरीर से खूब लंबे होने के कारण दिगंबर वेश में ये दूर से देव की तरह दिखाई पड़ते थे प्रभु के समीप आते ही ये पागलों की तरह हो हो कहने लगे प्रिया जी इन्हें नग्न देखकर जल्दी से घर में भाग गए और जल्दी से किवाड़ बंद कर लिए शची माता भीतर बैठी हुई चरखा चला रही थी तो अपनी बहू को इस प्रकार दौड़ते देख उन्होंने जल्दी से पूछा क्यों क्यों क्या हुआ विष्णुप्रिया मुंह में वस्त्र देखकर हंसने लगी माता ने समझा निमाई ने जरूर कुछ कौतूहल किया है अतः वे पूछने लगी निमाई यही है कि या बाहर चला गया? हंसी को रोकते हुए हाँगते हाँगते जी ने कहा अपने बड़े बेटे को तो देखो आज तो वे सचमुच ही अवधुत बन आए हैं यह सुनकर माता बाहर गई और निताई की इस प्रकार की बाल कीड़ा को देख हंसने लगी प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा श्रीपाद आज तुमने यह क्या स्वांग बना लिया है बहुत चंचलता अच्छी नहीं जल्दी से लंगोटी बांधो किंतु किसी को लंगोटी की सुधी हो तब तो उसे बांधे। उन्हें पता ही नहीं कि लंगोटी कहाँ है और उसे बांधना कहा होगा प्रभु ने इनके ऐसी दशा देखकर जल्दी से अपना पट वस्त्र इनकी कमर में बांध दी बांध दिया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा धीरे धीरे पूछने लगे ही बात से आ रहे हो तुम्हें हो क्या गया है यह धूल संपूर्ण शरीर में क्यों लगा ली है श्रीपाद तो गर्क थे उन्हें शरीर का होश कहा चारों ओर देखते ही पागलों की तरह हूं हू करने लगे प्रभु इनकी प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए उसी समय उन्होंने सभी भक्तों को बुला लिया भक्त आ आकर नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने लगे प्रभु ने नित्यानंद जी से प्रार्थना की श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। है नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पर से लंगोटी खोलकर फेंक दी प्रभु ने वह लंगोटी अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ सिर पर चढ़ाई और फिर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए सभी भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए प्रभु ने कहा इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना प्रभु की आज्ञा सिरोधारे करके सभी ने उस प्रसादी चीर को गले में बांध लिया किसी किसी ने उसे मस्तक पर रख लिया इसके अनंतर प्रभु ने नाई के पाद पदवों में स्वयं भी सुगंधित चंदन का लेप किया पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने हाथों से पखारा निताई का पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया गया सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पान किया शेष जो बचा इन सब को प्रभु पान कर गए और पान करते हुए बोले आज हम कृतकृत्य हुए आज हमारा जन्म सफल हुआ आज हमें यथार्थ श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई श्रीपाद के चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना की भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं उनका तो कथन है जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्त ही नहीं यथार्थ भक्त तो वही है जो मेरे भक्तों का भक्त हो भगवान स्वयं कहते हैं ये माम भक्त जना पार्थ न मे भक्ता, भक्ता नाम से ये भक्ता ते में भक्त तमाम आज भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं हे पार्थ जो मनुष्य मेरे ही भक्त हैं वे भक्त नहीं हैं सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं क्योंकि भगवान को तो भक्त ही अत्यंत प्रिय है जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे इसलिए सब प्रकार के आराधनों से विष्णु भगवान का आराधना श्रेष्ठ जरूर है किंतु विष्णु भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ विष्णु भक्तों का आराधन है आराधना सर्वेशा विष्णुर आराधनम परम तस्मात्तरम देवी तदीयानाम समर्चन पदपुराण भगवत भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के निमित्त ही प्रभु ने यह लीला की थी सभी भक्तों को निताई के पादोदक पान से एक प्रकार की आंतरिक शांति सी प्रतीत हुई अब निताई को कुछ कुछ होश हुआ वे बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए सची माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे अम्मा बड़ी भूख लगी है कुछ खाने के लिए दो माता यह जल्दी से भीतर गई और घर की बनी सुंदर मिठाई लाकर इनके हाथों पर रख दी ये बालकों की भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे कुछ पृथ्वी पर फेंकने लगे खाते खाते ही वे माता के चरण छूने को दौड़े माता डर जल्दी से घर में घुस गई इस प्रकार उस दिन निताई ने अपने अद्भुत लीला से सभी को आनंदित किया